श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गदाधर की किशोर अवस्था संसार में एक सा अभाव बोध ही मानव को परस्पर के प्रति आकृष्ट करता है इसीलिए संभवतः बालक को उस समय अपनी माता के प्रति एक विशेष आकर्षण का अनुभव होने लगा पहले की अपेक्षा वह अधिक समय उनके समीप रहने एवं देव सेवा तथा घर के कामकाज में उनकी यथासाध्य सहायता करने में विशेष आनंद का अनुभव करने लगा गदाधर के समीप रहने पर जननी अपने जीवन के अभाव को प्रायः भूली रहती थी इस बात को समझने में बालक को विलंब न लगा किंतु माता के प्रति उस समय उसका आचरण कुछ भिन्न प्रकार का होने लगा पिता के न रहने के बाद अब बालक चंद्रा देवी से किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए पहले की तरह कभी भी हट नहीं करता था उसे इस बात का ज्ञान था कि माँ उस वस्तु को देने में असमर्थ होने पर शोकाग्नि से पुनः पीड़ित होगी तथा उससे उनको विशेष कष्ट का अनुभव होगा तात्पर्य कि पिता के वियोग में जनने की सर्वदा रक्षा करने की भावना उसके हृदय में जाग उठी गदाधर पाठशाला में जाकर पहले की भांति पढ़ने लगा किंतु पुराणों की कथा सुनना नाटकादि देखना तथा तो देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण करना उस समय उसके लिए अत्यंत प्रिय हो गया उन विषयों के सहारे पिता के अभाव को अनेकांश में भूला जा सकता है ऐसा समझकर ही संभवतः उसने उन विषयों का विशेष रूप से अवलंबन किया था बालक उस समय अपने असामान्य स्वभाव के कारण एक अभिनव विषय में प्रवृत्त हुआ था कामार पुकुर की आग्नेय दिशा में पूरी धाम जाने के रास्ते पर यात्रों की सुविधा के लिए जमींदार लाहा बाबू ने एक धर्मशाला स्थापित की थी श्री जगन्नाथ देव के दर्शन के लिए जाते तथा वहां से लौटते समय साधु संत प्राय वहां आश्रय ले गांव में जाकर भिक्षा ग्रहण किया करते थे गदाधर ने संसार की अनित्यता की बात पहले ही सुन रखी थी तथा पिता के दिवंगत होने से उनका साक्षात परिचय भी उसे प्राप्त हुआ था साधु संत अनित्य संसार को परित्याग कर श्री भगवान के दर्शनाकांक्षा हो समय व्यतीत करते हैं एवं साधु संघ मानव को चरम शक्ति प्रदान कर कृतार्थ करता है पुराणों की कथाओं से इन बातों को जानकर साधुओं से परिचित होने की आशा से बालक उस समय प्रायः उस धर्मशाला में आने जाने लगा प्रातः तथा सायंकाल धोनी की पवित्र अग्नि को उद्दीप्त कर वे जिस प्रकार ध्यान मग्न होते हैं भिक्षालब्ध सामान्य भोजन सामग्री का अपने इष्ट देव को भोग लगाकर प्रसन्न चित्त से जैसे वे उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं अत्यंत रोगग्रस्त होने पर जिस प्रकार वे श्री भगवान पर निर्भर हो बिना व्याकुलता के उस कष्ट को सहन करने का प्रयास करते हैं अपने विशेष प्रयोजन की सिद्धि के निमित्त भी जिस प्रकार वे कभी किसी को कोई कष्ट नहीं देते हैं तथा इसके साथ ही साथ साधुओं की तरह वेशभूषा धारण कर कपटी लोग जिस प्रकार समस्त सदाचार को विपरीत आचरण करते हुए अपने स्वार्थ साधन के निमित्त जीवन बिताते रहते हैं इन विषयों को अवसर मिलने पर बालक उस समय विशेष ध्यानपूर्वक देखने लगा यथार्थ साधुओं को देखकर उनकी रसोई के लिए लकड़ी एकत्र करना तथा उनके पीने का जल लाना आदि छोटे छोटे कार्यों में उनकी सहायता करता हुआ क्रमशः वह उनके साथ घनिष्ठ रूप से मिलने लगा वे भी सुंदर बालक के मधुर आचरणों से परित्रृप्त हो उसे भगवत भजन की शिक्षा नाना प्रकार के सदुपदेश तथा प्रसादी भिक्षान्न का कुछ अंश देकर उसके साथ बैठकर भोजन करने में आनंदानुभव करने लगे यह बात अवश्य है कि जो साधु संत उस धर्मशाला में किसी कारणवश अधिक दिन तक रहते थे उन्हीं के साथ बालक इस प्रकार मिलने जुलने में समर्थ हुआ